मंडकोपनिषद तृतीय मंडक द्वितीय खंड पूर्व प्रकरण में विशुद्ध अंतकरण वाले साधक की सामर्थ्य का वर्णन करने के लिए प्रसंगवश कल कामनाओं की पूर्ति की बात आ गई थी अतः निष्काम भाव की प्रशंसा और सकाम भाव की निंदा करते हुए पुनः प्रकरण आरंभ करते हैं सवेद तत्परम ब्रह्मधाम यत्र यम निहत भाति कामा ते, ते तदती वर्तन्ति धीरा वह निष्काम भाववाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्मधाम को जान लेता है जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है जो भी कोई निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान रजो वीर में इस शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं कामान्य कामयते मन्यमानः मन स काम भी जायते त्र त्याम से कृतात्मनस्ते सर्वे जो भोगों को आदर देने वाला मानव उनकी कामना करता है वह उन कामनाओं के कारण उन उन स्थानों में उत्पन्न होता है जहां वे उपलब्ध हो सके परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है उस विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही सर्वथा विलीन हो जाती है ना आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ज मे वैस मृणुते तेन लभ्यस्त्मा मृणुते तनुश्वाम परमात्मा न तो प्रवचन से न बुद्धि से और न बहु सुनने से ही प्राप्त हो सकता है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 तस् आत्मा विषते ब्रह्मधामः यह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है संप्राप्य नृष्यो ज्ञानतृप्तागा प्रशातागम सर्वत्य धीरा युक्ताशंती सर्व अशक्तिरि और विशुद्ध अंत करण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं वेदांत विज्ञान वे सुनिश्चिता गत शुद्ध तत्व ब्रह्म लोके सुपरांत काले पराम परिमोचं सर्वे ये जिन्होंने वेदांत उपनिषद शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा को पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है वे समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं गता कला पञ्चदश प्रतिष्ठा देवास सर्वे प्रतिदेवताशो कर्मा विज्ञानमयच आत्मा तरे जय सर्वे भवंती पंद्रह कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रियां अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं फिर समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी परब्रह्म में एक हो जाते हैं यथा नद्य सन्दम सुद्रे अस्त गति नाम विहाय तथा विद्वान्म विमुक्त परात्म पुरुषम उपैति दिव्य जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है स यो हई तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म ना सै ब्रह्मवेदेवती तरती तरति, तरति पापमान गृहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवती निश्चय ही जो कोई भी उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है इसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता वह शोक से पार हो जाता है पाप समुदाय से तर जाता है हृदय की गाठों से विमुक्त सर्वथा छूट कर अमर हो जाता है क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्म निष्ठा स्वयं जुह्वत एक कृषि श्रद्धय तैयता ब्रह्म विद्या शिरोवत सुच उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात रिजा द्वारा कही गई है जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद के अर्थ के ज्ञाता तथा ब्रह्म के उपासक हैं और श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकरसी नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए तदेत तद तदेत सत्यम ऋषिरा पुरवाच नईत व्रतोधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य उसी इस सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा था जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वह इसे नहीं पढ़ सकता परम ऋषियों को नमस्कार है परम ऋषियों को नमस्कार है द्वितीय खंड समाप्त सृतीय मुंडक सथर्वेदी मुंडकोपनिषद्त शांतिपाल ओं भद्रम कर्णेस्रुजा बदेवा भद्रम पश्येम्षिजत्र शिंग देशु स्वस्तिना स्वस्ति वृद्धस्रवा स्वस्तिषा विश्व स्वस्ति साक्ष्यो अरिष्टदेवी स्वस्ति बृहस्पतिर्द शांति शाति शाति हरि ओ